ऐ परिषद यह ऋग्वेद गौ परिषद है ऋग्वेद के कोई भी वेद हो सामान्य लक्षण बताया मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम अध्यय मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग मिलकर के वेद नाम से कहा जाता है ऋग्वेद के दो बड़े बड़े ब्राह्मण भाग हैं प्रथम ब्राह्मण भाग का नाम है ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण भाग का नाम कौशिक की ब्राह्मण ब्राह्मण भागो में भी उपनिषद है और आय ब्राह्मण में चालीस अध्याय उन चालीस अध्यायों को पांच भाग अध्याय का पांच पांच अध्यायों का एक विभाग करता हुआ पंचिका नाम से कहा जाता है आठ पंचिकाएं हैं आठ पंजाब चालीस और आयत आरण्यक उन्हीं में से अठारह अध्यायों के पांच भाग विभाग है हित्रियण्य को 18 अध्यायों में मान लिया मंत्र और भागी भाग ही होता है उपनिष नि वेदारण्य कहाँ से आया कल ये आस्तमय क्या है कि ब्रह्मचारियों के लिए मंत्र भाग प्रधान माना गया प्राय ग्रस्तों के लिए ब्राह्मण प्रधान माना गया और वानप्रस्थों के लिए आरण्य प्रधान है और सन्यासियों के लिए उपनिषद प्रधान रूप से माना मंत्र भाग में भी उपनिषद होते हैं ब्राह्मण भाग, भाग में भी परिषद होते हैं है, आरंभक भाग में भी उपनिषद और ये जो उपनिषद आप पढ़ रहे आरंभक आरंभक में जो 18 अध्याय हैं, उनमें से चौथा पांचवा और छठा अध्याय चार पांच और छह ये तीन अध्याय ऐत्रो परिषद नाम से कहा इसका नाम आईत्रोपनिषद जो पढ़ा इत्र अपत्यम ऐत्र इतरा का एक बेटा था जिसका नाम आई उसका दूसरा नाम प्रसिद्ध नाम वास्तव में था महिदास छादी व्यवयनिषद में तीसरे अध्याय सोलवे खंड में इसकी चर्चा है इस व्यक्ति का आय महिदास नाम से प्रशित है इस स्त्री का मां का नाम जो है इतरा क्यों पड़ा इस पर विचार किया है लोगों ने सायन आचार्य समस्त वेद के भाष्य लिखे हैं उपलब्ध हो वेदगा वो सायन आचार्य जनवे ब्राह्मण प्रभाष के, के प्रारंभ में लिखते हैं कि कोई प्रसिद्ध ऋषि रहे जिनकी अनेक पत्नियाँ थी अनेक पत्नियों में से उनको सभी पत्नियाँ लगभग प्रिय एक को छोड़कर वो जो एक थी किसी भी कारण वश उनके लिए कुछ अप्रिय साथी ही इसे उसका नाम ही उन्होंने रख दिया था इतरा इतरा ये दूसरी है मेरी नहीं दूसरी ये मेरी प्रिया है मदिया ये मदियाँ हैं और यह इतरा है मनेसर मेरी है ये दूसरी ऐसे कुछ कारणवश उस एक पत्नी के प्रति कुछ दुर्भावना थी ऋषि के अंदर और अन्य स्त्रियां भी इसलिए उसको बड़ा विचित्र भाव से देखते व्यवहार करते थे उनसे भी उस ऋषि ने एक बेटा पैदा किया उस बेटे का नाम था महिदास इतरा के पुत्र का नाम महिदास अन्य सब पत्नियों के पुत्रों के समान अपने पुत्र महिदास का पिता के द्वारा कभी सम्मान नहीं किया जाता था जैसे ध्रुव की कहानी में नहीं आता है तो पिता सम्मान करना भी चाहता था लेकिन वो पत्नी जो है भगा भगाती थी छोटी पत्नी का मित्र भक्त उनको अधिकार नहीं बैठने गए ऐसे इतरा बेटा के साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार ऋषि तो की अन्य और ऋषि भी उस बेटे को बिल्कुल दुकार अपमान करते तिरस्कार करते हमेशा दूर रखते थे फिर भी उस महिदास ने बहुत मेहनत करके बाहर जाकर के अन्य गुरुओं से अपने पिता को छोड़कर दूसरे लोगों से खूब अध्ययन किया शास्त्रों को चिंता मनन ध्यान मस्त होकर के समाधि में चला जाता और समाधि में उसको एक नया ये जो ऐत्रेय आरण्य और ऐत्रेय ब्राह्मण अपने जो सुन रहे हैं जिसका एक हिस्सा है उत्पनिषद ये संपूर्ण उसको प्रकट हो गया हृदय में लेकिन कोई मानते नहीं थे पूरे समाज उस ऋषि के तिरस्कार करने से समस्त समाज ब्राह्मण समाज ऋषि समाज सब उसको तिरस्कार माँ को बड़ा दुख हुआ कि मेरा बेटा इतना योग्य है एक वेदगत रिश्ता है अब उसको जो है लेकिन तिरस्कार तो कर रहे हैं उसने क्या किया मां ने प्रार्थना की कुल देवता उनका भूमि थी पृथ्वी देवी कुल देवता से प्रार्थना किया यदि मेरा बेटा सच्चा है और वेदों का दृष्टा है और उसके द्वारा जो दृष्टि वेद गए संसार प्रचार हैं इस पृथ्वी है पर आप चाहती हैं कि उसके प्रचार प्रसार हो तो फिर आप कृपा करो बहुत प्रार्थना रो रही तम्मा मां पृथ्वी देवी आकर कहीं चिंता मत करो मैं तुम्हारा बेटे को इस संसार में प्रतिष्ठित कर दूँगा। तुम्हारा पति यज्ञ करने जा रहे हैं बृहत सहस नाम के यज्ञ करने जा रहे हैं उस यज्ञ में तुम्हारा बेटे को वो वर्णन करेंगे मजबूरी ऐसे मेरी लीला करूँगी तुम चिंता मत करो ऐसे वरदान देकर के चुप हो गई उसके बाद यहाँ बृहत शास्त्र नाम यज्ञ को महिदास पिता के पिता यजमान होकर करने लग गए महिदास भी वहां पर पहुंचा माँ के कहने पे लेकिन कौन उसको पूछ ये ब्रह्मज्ञानी था वो अनादर को कोई फर्क नहीं पड़ा उसे मना मानो समय गृतवा जाओ वो किनारे चिपचाप बैठा रहा बाहर बाकी सब पंडितों को वर्ण हुआ पूजा पाठ हुई भूमि में सारी तैयारी हो गई अग्नि प्रकट हुआ उस अग्नि को जैसे यज्ञ कुंड भूमि में स्थापना करने के लिए पहुंचते हैं ढेर से आवाज आया और यज्ञ कुंड फट गया पृथ्वी मां ने ऐसे जान के की सब लोग घबरा गए क्या हो गया यज्ञ कुंड ही फट गया फिर अंदर से आवाज आया उस तो यज्ञ भूमि से तुम लोग यदि यज्ञ सफल चाहते हो जिसको शुरू किया है और सफल चाहते हो मेरा पोता जैसा है वो महिदास उसको वर्ण करना होगा आचार्य रूप और वही इस यज्ञ को प्रतिष्ठापित कर सकता कोई दूसरा तब तो मजबूरी में सभी ने हाथ जोड़ा प्रार्थना किए मोहिदास जी से आप जो है हमारा आचार्य बनिए तो जो आचार्य रूप ने वर्ण किया हुआ था वो कहे हम वापस होते हैं आप बैठे नहीं तो यज्ञ ही ध्वंस हो रहा है यहाँ इसलिए पिता को भी सब मिल करके प्रार्थना किया तो पुत्र रूपा महिदास ने स्वीकार किया आचार्य पद को और यज्ञ मंडप में, में अंदर आकर के आचार्य पदवी पर बड़ा आसन प्रसन्न आसन बैठा कर सम्मान पूजा पाठ किया उनका तब उन्होंने प्रार्थना की पृथ्वी माता से यज्ञ भूमि से फिर वापस एक कुंड समाहित हुआ यज्ञ में अग्नि स्थापना हुई यज्ञ का संपादन हुआ यज्ञ संपादन होते वह हो, नियमित होते यज्ञ में बीच खाली समय होता है उस समय आचार्य के प्रवचन सबको बैठ के सुना अजय पिता आज तक अनादर कर रहा था मजबूरी में बैठ करके और बेटा सिंहसा में बैठ के बोल रहा है सुन रहा है। उस समय उसने ये समस्त ऐत्र ब्राह्मण ऐत्र आरण्य ऐत्रे मन संहिता और ऐत्रेय उपनिषद, ये सारा चीज उसने सुनाया लोगों को वहीं से परंपरा ऐत्र का आरंभ हो गया अतव ऐत्रो परिषद आरण्य का अंतर्गत चौथा पांच छठा अध्याय शुरू होता है लेकिन पूर्व पक्ष बहुत तगड़ा है इसे संबंध भाष्य जो भूमिका है ना बहुत लंबा चौड़ा भाष्य है कारण क्या है क्योंकि कथा के अनुसार कथा के अनुसार गैत्री संपूर्ण चीजें कहाँ सुनाई गई थी यज्ञ मंडप में इसे पूर्व पक्ष कहेगा ये समस्त पुरुष कर्म होना चाहिए यह स्वतंत्र मोक्ष देने योग्य नहीं है मोक्ष की योग्य प्रविद्या नहीं है हिरण्य गर्भ संबंधी विद्या है अतएव कर्म का अंग उपासना जैसा समझो जो जो गुण या बताया गया का करके, करना चाहिए। और की अंग है सारा गुणों।, उन गुणों से हिरण गर्भ की उपासना करनी चाहिए ऐसे उपासना करने से तो कर्म समुचित उपासना के द्वारा उसको हिरण गर्भ फल प्राप्ति होगी ऐसा पूर्व पक्ष आरंभ करता है और उस पक्ष के जवाब में सिद्धांति एक एक करके युक्तियों के द्वारा खंडन करेगा और इसी मौका को लेकर के भाष्यकार यहाँ पर यह विकसित करेंगे उपरिषदों का मुख्य अधिकारी सर्व कर्म संन्यास किया हुआ संन्यासी ही उपरिषदों के अधिकारी है ब्रह्मचारी नहीं ग्रस्त दूर की बात गृहस्त वाहन प्रस्त ब्रह्मचारी ये उपरिषदों का अधिकारी नहीं अधिकारी केवल स्थापित करेंगे सं कई लोग इसलिए को बेकार देते हैं ग्रे अधिकारी नहीं लिया ग्रस्तों को अधिकार नहीं लिया ब्रह्मचारी को वान प्रस्तो इसी का नहीं वो तो सामान्य शास्त्र है ना संपूर्ण के प्रति संस को ही अधिकार है दूसरे को अधिकारी नहीं बोल अन्य आश्रम वाले ब्रह्म के मुख्य अधिकारी नहीं है अर्थात गौरण अधिकारी माना जाएगा यदि ग्रस्त आसन में रह करके आपको वैराग्य पुत्र तब तो आप सन्यासी को आगे बिठा करके पीछे बैठकर कर करना चाहिए सन्यासी को अग्र भाग में बिठा के तन्मुखे नहीं व सुन सकते हो साफ श्रय सुन नहीं सकते नियम है इस तरह से आप आजकार विशेष चर्चा में बताएंगे अब आरम्भ होता है देखिये शास्त्रार्थारंभ करने के लिए पहले बता रहे हैं कि चौथी अध्याय से पहले क्या क्या चर्चा हुई है ये आरण्य में वो बताए परिसमाप्तं करना सह अपर ब्रह्म विषय विज्ञान अपर ब्रह्म विषय विज्ञान सह कर्म परिसम अपर ब्रह्म ने ऋण गर्भ अपर ब्रह्म कहते हैं ऋण गर्भ गौ ऋण उपासना के साथ कर्म की चर्चा परिसमाप्तम पूर्णता को प्राप्त हो चुका है परिसमाप्तम ब्राह्मण परिसम्तम भवती कांडीयूर्व भाग तक जो है उपासना विशिष्ट कर्म उपासना की चर्चा हो गई कर्म की भी चर्चा हो गई सैशा कर्म ज्ञान ही तरागति विज्ञान द्वारे उपसा और सैशा परागति वह यह जो सर्वोत्कृष्ट फल किसका उपासना सहित कर्म का सर्वोत्कृष्ट फल क्या है उसी को उक्त उसे उक्त हिरण्य गर्भ उपासना के द्वारा कथन करते हुए उपसंहार कर दिया सर्वोत्कृष्ट फल यदि मिलेगा तो हिरण पद की प्राप्ति हिरण पद प्राप्ति ही सर्वोच्च फल है उससे आगे और कोई फल मिलने वाला नहीं मोक्ष तो कभी भी उपासना से या कर्म से मोक्ष मिलने वाला नहीं नहीं, है। केवल कर्म से भी ऐसा यहाँ मैंने तीसरे अध्याय तक का विषय बता रही तीसरे अध्याय तक इतना कहा चौथे अध्याय शुरू होता है यहाँ आत्मविदम ग्रास सत्या ब्रह्म कौशिकी एक का वर्णन किया दो दो में सत्यं ब्रह्म इसी का, का, का नाम सत्य नाम इसी का दूसरा नाम क्या है प्राण भी है उसको सत्य भी कहते हैं ब्रह्म भी कहते हैं प्राण भी कहते हैं और मैत्री उप्रष्ट में भी है ये सातवाध्या सातवें मंत्र में एदत सत्यम ब्रह्म प्राणाख्यम एको देवा एक देव है उसी में ऐशाब्दी करा अनंत ब्रह्मांड उसी का शरीर स्थूल शरीर हिरण्य गर्व एक मात्र देव है उसके अंदर यह सारा विराट शरीर दिखाई दे रहा है अनंत अनंतता अनंत योनिया सब कुछ दिखाई दे रहा है एक ते प्राणसिभूत प्राणस्य इसी प्राण का मानो ये सारी देवता विभूतिया है श्री देव इस प्राण की ही मन इस गर्भ का ही विभूतिया है ये दस प्राण से आप देवता अप्युक्ता इस प्राणरूप हिण्य गर्भ के साथ एक ही भूत होने पर ही यह देवता भाव अप्य देवता अप्यति देवतालो इसी में एक ही भूत हो जाते हैं, को प्राप्त हो जाते हैं, देवता एवं समूय देंताप्यवद इन वक्यपरागति पर गव्य प्राप्त फलमी आंदगी में परागति करें गातव्यम बलमि उपसंहारक्यो एक त्र सर्वेण भोज्यन संयुक्त अध्यात्जक्षण प्राण सत्ये सत्य शवाच्य थी थी। क्योंकि वहा परिष्कार क्या है हैं हाँ? सह सर्वेण भोज्य सकल भोच्यों के साथ संयुक्त कौन से भोज्य के साथ अधिदेव और अध्यात्म रूपा सारी चीज जुड़ा हुआ यह प्राण है वह शत्रु एक प्राण स्वरूप मन वाक्य उपस अनण एक और प्राण ही एकमात्र इसलिए वाघ अग्नि आदि देव देवता वाघ आदिअ्या और उनकी अभिमा अग्नि आदि देवता दिदेव कहशंक आशंकर्गे तस् वाक्तंती अथा तो विभूत अस् पुषिखा ये सब वाणी वगैरह उसके साधन मत्र उस है ओ सब उस पुरुष का विभूतिया है ऐसा कहा है इतना प्राण से एवं सर्वात्मक प्राण से सर्वात्मक आत्मन विज्ञा आत्मरूपेण ज्ञान होने से कर्म सहित कर्म सहित सुपासना से सर्वेवतात्मक प्राण प्रतिलक्षण सर्व सर्वेवतात्मक प्राण फल है प्राण प्राप्तिलक्षण फल प्राण प्राप्त प्राण मनगर हिरण्यगर्भ की प्राप्ति फल का वर्णन किया है प्रजाय दिवताम ब्रह्म अमृतमय संभूय दिवताप्येती ये वेद ये इस वाक्यक्यगिया कुछ प्राण से आत्म भाव गेता जानसक आत्मस्वरूपस्थान लक्षण मोक्षस्य असिद्धे हे मोक्षे अगर द्वारा केवल आत्मसनिष्ठारूपा जो मोक्ष है वसिध नहीं हो सकता तत्वर्थम केवल आत्मविद्या आरंभ से अवसर की भाव केवल आत्मविद्यारंभ करने के लिए ही यह चौथा जो आरंभ हुआ है ये तात्पर्य है क्योंकि वह यह जो देवतापीप सर्वात्म भाव प्राप्ति वह भाव की जो प्राप्ति फल है वह परम पुरुषाथ है सौयम देवताप्यशन पर कहते हैं स्वयं देवता हा। हा जो देवता, देवता उसके साथ एक ही हो फल है वही कर्म सहित उपासना का सर्वोत्कृष्ट फल है समझो ये मोक्ष यही मोक्ष वहा देवतांगल होना ही परम पुरुषार्थ यही मोक्ष है सच मिथोक्तन ज्ञान समुचय साधन प्राप्त प्रतिपन्ना इसलिए जो कर्म रूपे रूपी साधन के द्वारा प्राप्त करने योग्य है इससे वो प्राप्त करने आगे नहीं है ऐसे कुछ निश्चय कर बैठे हुए हैं इनका कहना क्या है यही मोक्ष है भाव की प्राप्ति ही मोक्ष इससे यही पर्व पुरुषार्थ इसे कुछ प्राप्त भी नहीं अनुभव करने योग्य नहीं है ऐसा कुछ लोगों मानना है और कर ले उन्होंने ज्ञान से मोक्ष नहीं होता कर्म और ज्ञान मन ज्ञान सब पूर्व पक्ष हैत्मक जो ऋण गर्भ रूपी फल प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ वही मोक्ष है ऐसे कुछ लोग जो है निर्णय कर लिया और घोषणा कर दिया इससे अगर कुछ ग्री ना तपरमी एक प्रतिपन्ना ऐसे क्वेश्चन कर लिया है तां उनके उस मत को उनके वह विचार को निराकरण की इच्छा से श्रुति ऐत्र कर रही है उत्तर केवल ज्ञान विधान आत्मय इत्यादिया अगला जो ग्रंथ है केवल आत्मिज्ञान है जो मोक्ष का वास्तविक साधन है समुच्छे वादियों का निराकरण करने के लिए ही एक से की इच्छा जो ब्रह्म है है है मोक्ष उसका विधान करने के लिए ही दिया दिया द्वारा यह अरण्य चौदाध्याय और उपलाध्याय आरंभ किया जाता है तब पूर्व पक्ष घड़ाओ महाराज कैसे निर्णय हो गया यह अलग ही विषय है मामला पूर्व तीन अध्याय तक का अरण्य का तीन अध्याय तक और से पहले का संहिता ब्राह्मण वगैरह कर्म और जो है उपास समुचय का जो करे विरण कर फल प्राप्ति से मोक्ष नहीं है और इसे आगे तीन अध्याय में कहा जा रहा है जो वही मोक्ष साधक है वही ब्रह्म विद्या है यही आत्मज्ञान है ऐसे कैसा निर्णय ले लिये तो पूर्व पूछता है खत्म पुनः अकर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान विधान ग्रंथम केवल विज्ञान करने के लिए है जिसका किसी के प्रकार से कर्म साथ कोई संबंध नहीं है कर्म संबंधी नहीं है अकर्म संबंधी मैंने कर्म संबंधी नहीं, नहीं है ऐसा केवल आत्मविज्ञान का विधान करने के लिए यह अगला ग्रंथ आरंभ हुआ है यह कैसे निश्चय हो गया किस प्रकार निर्णय ले लिया पूर्व पक्ष पूछता है क्योंकि उसके जिसको आप उपरिषद बोल रहे हो यह भी हिरण्य गर्भ का ही वर्णन कर रहा है निरुण ब्रह्म नहीं पूर्व पक्ष कहना चाहता है ये जो तीन अध्याय रूप है यह हिरण्य गर्भ का ही उपासना वर्णन करने के लिए है ऐसा कहना चाहता है तो इसलिए पूर्व पक्ष का वर्णन बहुत सुंदर क्या आनंद गिरी आत्तावाइम वग्रसित इत्यादि कथम केवल तो विषय सीमान लोकान चलती लोक है क्योंकि निर्गढ़ भ्रम का विषय कैसा हो सकता निर्गुण ब्रह्म तो लोकों की सृष्टि करेगा नहीं ना अवुण है नहीं सृष्टि कौन करेगा सृष्टि करने का मतलब है सगुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म का मतलब हिरण्य गर्भ क्योंकि यहाँ आया है सीमा लोकान सृति लोक सृष्टि प्रतिदे है सविशेष हिरण गर्भादी कर्तव्य पुराण है और लोकों का जो सृष्टि है वो सविशेष जो तो सगुण ब्रह्म है हिरण्य आदि नाम से सुप्रसिद्ध तत्कर्तृत्व ही करके पुराणों में प्रसिद्धि है इत्यादि लोके से विशेष प्रसिद्ध है वहां पर गाना पहले उन लोगों के लिए किया इंद्रियों को पैदा किया इंद्रियों को गा भाई हम कहा रहेंगे। तो उसने कहा गाय लाया गाय लाया तो कहती तो शरीर में मजा नहीं है इसे क्या होगा चल घास करते रह जाएंगे दूध देते रह जाएंगे कुछ तो होना ही नहीं जिंदगी में गधा लाया घोड़ा लाया चौरासे लाए क्यों ही लाए किसी से भी इंद्रियों और उनके भी मानी देवता पसंद नहीं हुए अंत में मनुष्य लाया मनुष्य ओ बहुत खुश हो गए सब लोग इंद्रियां और इंद्रियों के विमान देवता ये सबसे बढ़िया शरीर मिला इसमें हम चिंतन कर सकते हैं मनन कर सकते हैं झूठ बोल सकते हैं सच बोल सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं बहुत बढ़िया शरीर है ऐसे करो सब इसके अंदर घुस इस तरह से जो वर्णन आया है ये सगुण भ्रम के तो विषय हो सकता है गाय गाय को को लाया, अरे कौन लाया निर्गुण सगुण की कथा माननी चाहिए इसलिए व्यवहारणांगशेष विषय तो प्रसिद्ध है इस प्रकार का व्यवहार है ना सविशेष विषय ही देखने को मिलता है अतः जो सविशेष मानना चाहिए पूर्वत्र छ्याय अथातो अथा तो सृष्टि प्रजापति का में उसे रेत शब्द किया रेत क्या है प्रजापति का रेत क्या है ये देवता ही प्रजापति का रेत है ऐसे गर्भ प्रजापति शब्द शब्ण से हिरण्य गर्भ का ही कथन हुआ है तस्वीर औचित्यादृहति इत्यधिकरण पूर्व पक्ष न्याय संगति अतएव वही विषय यहाँ पर भी लिया गया परिषद में इस ग्रहण करना उचित है ऐसा मानना चाहिए इस प्रकार से आप गृहिकरण है ब्रह्मसूत्र में तीसरा अध्याय तीसरे पाद का आठवा अधिकरण है तीन तीन आठ वहां पर पूर्व पक्ष जो चीज है उसी को आधार बनाकर यहां पूर्व पक्ष का विचार जान बुझका विस्तार कर रहे हैं थम इत्यादि से सति सती आत्मविद्या कर्म असंबंधो असिद्ध क्योंकि जब मान लिया आपने सगुण परंग विषय है तो ये जो आत्मविद्या है कर्म असंबंधी नहीं रह जाएगा कर्म संबंधी रहेगा कि जो कुछ सगुण मामला है वो सब कर्म संबंधी होता है उक्तम अकर्म संबंधी की आत्मविद ग्रह आसित इति इस अद्वितीया अद्वितीय कि हिरण्यगर्भ जाता एक ईश्वर था वो उत्पन्न कर दिया विराट्रपेण उत्पन्दिया ब्रह्म एकम्य प्रद्ञाने प्रज्ञा प्रशिदी प्रज्ञानशित प्रत्यत्मिष्ठान तद्वन ब्रह्मशित हिण्यगरवादी प्रपंच से अभावुक्त प्रज्ञा ब्रह्मा इति अद्वितीय आत्मना उपसंहरा स एकमे पुरुष ब्रह्म तथम अपश्य भाष्ये परामर्शा ब्रह्मत्म अद्विस्व मानगम्यू अपूर्व अमृष स्वर्गे लोक सर्वान्ता अमृतसमदि स्वर्गशनशयसुखात्मक ब्रह्मण ऐक्य तदंशभूत वैशिक सर्वानंद प्राप्ति लक्षण विश्व वेदांत को बता रहे सिद्धांत पक्ष को सिद्धांत पक्ष बता रहे क्योंकि कर्म का ही क्यों है आत्म विज्ञान जो है केवल आत्म विज्ञान है और कर्म असंबंधी केवल आत्म विज्ञान ये कैसा निर्णय हुआ क्योंकि इन कारणों के वैसे हो रहा क्यों है क्योंकि आत्तावा इधम एक एव अग्रास कथन किया उपक्रम ये जो आरणिक कचौता अध्याय का पहला अध्याय कैसे कर रहे हैं आप अद्वितीय अद्वितीय पहलाध्याय का कथन किया और अंत में भी इत्यादि का अनुक्रम करके सर्वं तक प्रज्ञान इंद्रम प्रज्ञाने प्रतिष्ठित तो कर दिया इस प्रकार से प्रज्ञान शब्द से प्रत्येक आत्मा का अधिष्ठान रूपेण शुद्ध ब्रम को वर्णन किया तद व्यति ब्रह्म शब्द क्ता और उससे जो इसके अभाव का ही कथन कर दिया है इति यहाँ सहेत में पुरुष ब्रह्मत अवा यह किया है पुरुष को ब्रह्मण सर्व्याप ब्रह्मेण अनुभव किया ऐसे ऐसे उनके परामर्शात मध्य में है। और जीव ब्रह्म यह ऐसेम्य होने से अपूर्व भी है लोके सर्वान कामान आपका और इस ब्रह्म को स्वर्ग कह दिया गया ब्रह्म को स्वर्ग से कह दिया और उसको जाने के बाद सकल कामना की प्राप्ति वर्णन कर दी सर्व काम प्राप्ति तो ब्रह्मानुभूति में ही हो सकता है सर्वानंद प्राप्ति लक्षणम उसका अंशभूता वैश्विक सर्वानंद प्राप्ति रूपा मोक्ष का वर्णन किया हुआ है फिर सृष्टि का क्यों वर्णन हुआ लोग अर्थवाद अर्थवाद है ना जीव्रत्व सिद्ध करना है एक में सिद्ध करने के लिए बीच में क्या किया तो जो जगत का अनुवाद किया अध्यारोप स्थापित करने के लिए और अध्यारोप करके उसका अपवाद करेंगे तो जीव्य सिद्ध हो जाता है इसीलिए केवल अज्ञानी केंद्र अनुभूत इस सृष्टि का अनुवाद मात्र सृष्टि का कथन सृष्टिया सृष्टि को कथन कर रही है, है? अनुवादवादात अनुवाद क्यों क्या अर्थवाद रूप में अनुवाद किया है समझो इसलिए कहा सीमा अनुदार्य द्वारा प्राप्त प्रवेश है उसने सीमा का मने ये जो खोपड़ी है इस का सीमा तो तीनों फालकों का ये, का तीन ये तीनों का जोड़ है छेद करके पर यह भी कह दिया इसके तीन के स्थान है जागरूकती तीनों ही स्वप्न ही है लेकिन अर्थात तीनों मिथ्या वहाँ पे निर्विशेष अद्वितीय अद्वित आत्मपत्वन ग्रंथ से अर्था अनावगाषा लोकाद सृष्टि उक्त अद्यापवादाभ्या आत्मतिपत्थ आत्मनि अध्या पर आत्मशब्द नियवत्स इस निर्विशेष अद्वित जो आत्मा है वही परमीन वही परम परम चीज है है, इस बात में निर्णय करने के लिए संपूर्ण का किसी किस अन्य पदार्थ घटाना की आशंका ही नहीं हो सकती है और लोका उत्तर लोका क्यों हुई है स्पष्ट होकर अध्यारोपवाद के द्वारा उक्त आत्म के लिए कहा गया अन्य आत्मरी अध्यारोपात आता से परमात्म वही आत्मसुद्ध्रम निर्गुण को आपने किया है इतरो अन्य परिषदों में तस्मात वही तस्मात आत्मा का संभूत वो तो आत्मा से किसको दिया आपने शुद्ध ब्रह्म को निर्वुण ब्रम को भी ग्रहण कर लो आत्मशुद्ध प्रयोगी तस्मा तस्मात् आकाश समुदीश हो पर आत्म ग्रहण यथा वह इतरअस्म लोक कह आत्मशब्द तो प्रयोगी प्रत्येक आत्मी मुख्य आत्मशब्दे तो और अथवा ऐसा भी हो सकते हो लोक में जैसे देखने को मिलता है आत्मशब्द तो किस प्रयोग करते प्रत्येक आत्म करते तथा यह तुम थी वैसे यहाँ कर लो कुदा वाक्यर्थ दर्शना ऐसे देखने को मिल है उत्तरादित इति उत्तराधिकरण उत्तरा सिद्धांत न्याय न केवल आत्मग्रीतिर इतरव ये अधिकरण का सूत्र है उस अधिकरण में यह सिद्धांत दिया उस सिद्धांत के आधार पर केवल आत्मप्रत्व या निश्चय होता है न विशेष प्रत्याश ग्रंथ से अगला ग्रंथ जो तीन अध्याय जो ये परिषद का है यह हिरण्य गिषेक नहीं हो सकता इतने बातों को जो आंकड़कार ने बताया आत्मगृह अधिकार में जो निश्चय दिया हुआ वो सारा रहस्य को करके के यहाँ देखो भाष्य एक छोटा श्रे दे रहे हैं अन्यार्थ अनव भाष्य अन्यार्थ अनव यहाँ तो कोई दूसरी पदार्थ का बोध नहीं हो रहा है इस परिषद में अन्य अर्थ में अन्य पदार्थ ऋणगर का अनावगमान आवगम नहीं हो रहा है अनुभव में नहीं आता निश्चय नहीं हो पाता है कि कोई दूसरा पदार्थ कथन किया हो तथा पूर्वोक्ता देवतादीना संसारिक दर्शिष्यशनिया दोषवत्सा भ्यादीना ऐसे निर्णय हुआ कोई तो विस्तार पूरा समझा रहे क्योंकि जो है पहले वर्णन किया ये समझ देवताओं को जब प्रकट किया ना तो देवता भूख प्यासे थे उनको तो भूख और प्यास जोड़ दिया तब बोले महाराज हमको भूख लग रहा है प्यास लग रही है हम कहाँ जाए कहा भाई इन शरीरों में चले जाना इन शरीरों में रहकर भूख प्यास बैठा लेना आपको लग रहा है आपको भूख प्यास लगी है इन भूख प्यास आपको लगती नहीं है आप तो आत्मा है आत्मा को तो भूख प्यास लगता नहीं आत्मा को लगती की भूख प्यास लगा किसको है हाँ इंद्रिया और इंद्रियों की बीमारी देवता इंद्रिया भी चढ़े वहीं भी नहीं लग सकता इंद्रियों की बीमारी देवता जो अज्ञानी जीव है वो भी वो भी अज्ञानी है ना देवता भी अज्ञानी है उन अज्ञानी देवताओं को ही भूख उनसे ही जोड़ा जीवात्मा से जोड़ा नहीं प्यास कहीं भी श्रुतियों में नहीं आया कि जीवात्मा भी भूख प्यासा है बल्कि क्या कहा काशन श्रुतियों ने ब्रह्म ही जीव बना हुआ है भूख प्यास कहां से रहेगा उन देवताओं से जोड़ा यहां प्रमाण है देखो पूर्वक्ता नाम देवता नाम अग्नि आदि ना। ये इंद्रियों का भी देवता अग्नि आदि है जो पूर्वक्त उनमें संसारित्व दर्शी उनमें संसारित्व दिखाया दिखाएंगे में इसका वर्णन आएगा और उनको अशनल दोषवत्व क्यों असनैल दोषवत्व संसारित्व दर्शे भूख प्यास आदि दोष से युक्त होने के नाते उनमें संसारित्व को ये आगे दिखाने वाले हैं मंत्र का टुकड़ा दिखा रहा है तम अशन पासाभ्यम अनवर ज्यादि प्रसद का एक दो दो प्रथम अध्याय द्वितीय खंड का दूसरा मंत्र पास मन वार्जित उस देवता को भूख और प्यास युक्त कर दिया और जो भी भूख प्यास वाला है हसने आदि में सर्वम संसार तो ब्रह्मण हसने आदि अत्यदय है जितने भूख प्यास जो भी चीज मानोगे वो संसार कोटि में यह समझो सर्वम संसारेव एव तो ब्रह्मणो परमात्मा भूख-प्यास ऐसा करती है। है। नीचे तथा संसार हिरण्यगर्भस्य पर ब्रह परिंड संयोजित विराट शरीर रूपर में भूप्यास जोड़ दिया परमात्मा पर प्रम ने ना, देवता मोक्ष तब कोई कह सकता है न देवता होने से उसका सुख होगा निरज सुख होगा तो उसको मोक्ष प्राप्त है कहते नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता जो भी भुक्स वाला है वह किसी भी कोटी में हो भले हिरणग भी क्यों ना हो वो भी मुक्त नहीं है यच्छ निर्विशेषात्म स्वरूप विषयादि रही न मोक्ष कह सकता है निर्विशेषात्म स्वरूप में विषयादि का भाव होने से क्या सुख का अनुभव होगा सुख का सुख ही नहीं होगा विषय नहीं है तो सुख ही स्वरूप सुख को, को, को नहीं मान रहा पूर्व पक्ष विषय जन सुख को, को सुख मान रहा है और उसके लिए शंका हो रहा है तब तो अच्छा इसलिए जब विषय ना होगा तो मोक्ष भी नहीं होगा क्यों सुख अनुभव नहीं है सिद्धांत मत गौतम तो दस तस, तो। तस योग अशनया पिपासे शोक मोहम जरा मृत्यु यदि असनयाद है तब नियत दुख प्रसंग है कार्य है जब भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु इन सब को अतिक्रमण किया है उसी का नाम आत्मा है वहाँ नियत रूपेण दुख की प्रसति ही वास्तव में नहीं है आनंदो ब्रह्म जाना स्वतः आनंद स्वर ब्रह्म ऐसा जाना यदि आनंदो ब्रह्म जाना तो कैसे जाना उसने ब्रह्म बार बार बोला गया और अनु उसने क्या जाना आनंद ब्रह्म जाना जाना सुत ही जाना है कोई साधन की जरूरत है ही नहीं स्वत्यंत्रुषम स्वर्गीय यहां पर लोके कह करके पर तो का शु। जो स्वर्ग शब्द है वह भी शुभ सामान्य का वाची समझ रहे हैं यहाँ पर लोग विशेष नहीं लेना भले स्वर्गी शब्द के सारे सारे क्या विशेषण दिया अनंत स्वर्गी ये सुप्रसिद्ध स्वर्ग लोग जब पुण्य होकर बिला उठना वो स्वर्गोक ना लेकिन लोक स्वर्ग ही है वो। लोके ब्रह्मान स्वर्ग शब्द प्रयोग अच्छा ब्रह्मानंद में ही स्वर्ग शब्द का प्रयोग होता है तब पूर्वस्था यहाँ से शास्त्रार्थ आरंभ होता है भवतु एवं केवल आत्मज्ञान मोक्ष साधनम न तो अत्र अकर्मी अधिक्रिय शुरुआत के बारे में साधन है इन आप ये नहीं कहना इस केवल आत्मज्ञान में अकर्मी कोई अधिकार है अकर्मी मने सन्यासी कोई अधिकार है ऐसा आप मत पूर्वता हैत्म ज्ञानम मोक्ष साधनमें पत्र अकर्मी अधिक्रिय अकर्मी कोई अधिकार है ऐसा आप मत कहिए कहता है वक्ष क्यों विशेष है क्या यहां पर है कई वर्णन आया सन्यासी को देना चाहिए ज्ञान ऐसे कहीं नहीं आया अधिकारी के बारे में इस सुप्रसंग विशेष रूप कुछ वर्णन नहीं हुआ ऐसे किसी भी उपरिषद में सीधे शब्दों में नहीं कहा है सन्यासी को यह ही उपरिषद अधिकार है ऐसे का ही नहीं कहा शांत दांत प्रसिद्ध है ना समाहत तो भूतवा पुत्रेश्ते लोके अथवा चरियम चलन इत्यादि मंत्रों के आधार पर हम निर्णय लेते हैं सन्यासी को ही उपरिषद में अधिकार उसी के लिए साकार कर रहे हैं देखिए पूर्वशी कहता है संया मात्र को अधिकार है ऐसा न कहें क्यों विशेष श्रवणा कोई विशेष आसपास में कहीं वर्णन नहीं है अधिकारी के बारे में विशेष श्रवणा की व्याख्या कर रहे देखिये अकर्मी आश्रम यंत्र अकर्मी से भिन्न आश्रम यंत्र का या श्रवण नहीं है अकर्मी मैंने हमेशा सन्यासी अब समझना और कर्मी मने सन्यासी कर्मी मने ब्रह्मचारी गृहस्थ और तीनों ही कर्माधिकारी हैं जिसे तीनों को कर्मी कहा और अकर्मी बने सन्यासी हुई जो कर्मगत्याग करकेम करके करके सन्यास लिया आश्रम यंत्र से लिया आश्रवनाथ ऐसा मान लेने पर भी उसमें केवल कर्म कर्मत्यागी का अधिकार है ऐसा कर नहीं क्योंकि ऐसा मैंने कोई विशेष श्रुति नहीं है यहाँ पर कर्मत्यागी किसी आश्रमांतर का श्रवण नहीं हुआ है कर्मत्यान्यासम रूपी इन तीन से भिन्न चौथा आश्रम का यहाँ कोई श्रवण ही नहीं है कर्मचार भले सारा प्रकरण किसका चल रहा था कर्म का प्रकरण चल रहा था कर्मच बृहदी सहसण प्रस्तुत अंतरम एवं आत्मज्ञान प्रारभ्य थे कर्मया एक कर्म विशेष है कर्म, कर्म विशेष है उस कर्म विशेष को प्रस्तुत करके उस उसके अनंतरी आप कर्मसन यह विद्या उस कर्म का, का अंग मानना चाहिए और गाना है क्योंकि ये कहा गया उपरिषद को बीच में चौथा पांचवा छठा 18 अध्यायों में से पहला तीन अध्याय कर्म का फिर तीन अध्याय उपनिषद छ के वगैरह 12 अध्याय भी कर्मशेष विचार ही है तो आगे पीछे कर्म है ना, पहला थी और सात से सोलह तक अठारह तक सात से अठारह तक पूरा, पूरा का पूरा कर्म है बीच में आया वो क्या होगा सन्दन सं कर्मकोटि में लेना चाहिए पूर्व का कहना है कर्मचार लक्षण प्रस्तुत अनतमे आत्मज्ञान प्रारब्धे तस्में कर्मी अली क्रिय दे कर्मी का अधिकार मानना चाहिए न कर्मत्यागरूपन्यासम अस्थित मतलब कर्मत्यागरूपन्यासम हैई नई ऐसा उसका कहना है कर्मी अली क्रिय का मतलब कन्याश्रमो न सिद्धांतयाद कर्म असंधि अंगीकृत इदानीं निरात इंगीकार पर्तजति आता है वास्तव में ये कर्म नहीं है ये भी स्वीकार करता है न कर्म असंबंधि आत्मव्ञान ये जो आत्मविज्ञान है कर्म का संबंधी है ऐसा भी नहीं कहना कहना मतलब कर्म संबंधी है पहले क्या किया उसने तुष्प दुर्जन न्याय अपनाया ठीक है मान विरोम है केवल आत्मज्ञान है तो भी इस वो संन्यास के अधिकार ने ऐसे स्वीकार कर पहले लग रहा है उसने यहाँ तीन अध्याय को ब्रह्म विद्या स्वीकार किया है ऐसा लगता है तुष्द पूर्व पक्षी मान भी इसलिए क्या बोला भगवतवय भगवत हो गए ऐसे यदि संयासम नाम की चीज होता तो इन वास्तव मेंश्रम ही नहीं है अतएव ये कर्मी का ही इसमें अधिकार है या कर्मी का अधिकार है तो कर्म संबंधी मानना पड़ेगा अतएव ये आत्मज्ञान तो कर्म संबंधी नहीं है सम को पहले क्या कहा था अकर्मी अक संबंधी अब कहते कर्म संबंधी असंबंधी शब्दावल में ध्यान रखना पहले कर्मी का ये संबंधी निश्चय कर दिया और अब कर्म संबंधी निश्चय कर, कर दिया अर्थात इन तीन अध्यायों में कर्मी कोई अधिकार है निश्चय कर दिया इसे निश्चय कर पा रहा है क्योंकि उसका कहना है कि तीनों अध्याय कर्म संबंधी है अतव इसमें कर्मी कोई अधिकार है सन्यासी का कोई लेन देन यहाँ नहीं है क्यों पूर्व अंत उपस कि जैसा पहले तीन अध्यायों अध्याय उपसंहार किया है वैसे अंत में यहां पर भी उपसंहार कर्म को लेकर व्याख्या करें पूर्व अंत उपसारा की व्याख्या स्वयं करेगा पूर्व पक्षी यथा कर्म संबंधी पुरुष से सूर्यात्म स्थावर जंगम आदि सर्वप्राणिया ब्राह्मणिन मंत्री ब्राह्मण भाग में और मंत्र भाग में दोनों ही जगहों में एक वर्णन बात हुई है क्या कर्म संबंधी न पुरुष से कर्म संबंधी पुरुष कौन है सूर्यात्मा स्थावर जंगम आदि सर्वप्राणी उद्दम स्थावर जंगम आदि रूपा कथन कर दिया सूर्यो आत्मा सूर्य आत्मा जगत ये मंत्र प्रथम अध्याय पैसठ में का पहला मंत्र एक पैंसठ एक ऋगवेद में सूर्यात्मा जगत इत्यादि तथे उसी प्रकार से ये ब्रह्म येष इंद्र इत्यादि उपक्रम्य सर्वप्राण्तम की सैत्री आरण्यक में बोला तीन एक तीन में तीन एक तीन में ये आरण्य में भी बोल रहे हैं आप और संहिता में भी आगे में जो स्थावर है इस इस प्रकार स्थावरितरण में भी आप मंत्र भाग में सर्वात्मवाद कहा ब्राह्मण भाग में भी सर्वात्मवाद कथन किया और आरण्यक में भी सर्वात्म भाग कथन कर रहे हो सहितोप्रषद देखे तथा बहुम्रिजा महति मीमांसंती कर्मसंत उत्तराूतेषु एक ब्रह्मते सहित प्रसने उपसंहता है इत अग्र आकंशन सन्दंशोक्तिरती गल टिप्पण है संहित तो प्रसन्ने एक बवृच महति मीमस शाखा वाले लोग विशेष विशेष उस कर्म में ये विचार करते हुए तीन दो तीन बारहण्य चकारान भाई महति युक्त बृहति सहस्राख्य शस्त्रे एक प्रकृतम महात्मा नम ऋग्वेदी नौ विचार्य सूत्र दिया आंगरिक नामक महान कर्मकांड के अंतर्गत महदयुक्त नाम शस्त्र का जब पाठ करते हैं उसके बाद इस प्रकृत आत्मा के बारे में ऋग्वेदी लोग चिंतन करते विचार करते हैं ऐसे भी कहा और वही फलादेश में क्या बोला सर्वेश भूतेशु एक ब्रह्म इत्याचि क्षेत्र सकलभूतों में इसी ब्रह्म का ही बारे में कथन किया है ऐसा संवार किया तथा योयम शरीर प्रज्ञात्मा तस्याष असौ आदित्यकमे तत् वह जो शरीर के भीतर में है स्वयं अशरीर प्रज्ञात्मा शरीर वास्तव में प्रज्ञात्मा ये जो कहा गया था कुशु क्या बोला यदि जो सूर्य में है एक इति एकत्व ऐसे ही जानो ऐसे ही अनुभव करो इस प्रकार से एकत्व का कथन किया इसे स्पष्ट हो रहा है सकल उत्पादी आत्मा ब्रह्म एक ही है एक सब कौन एकमद्वी हिरण्य गर्भ पूरा पूर्व बोल रहा है तो सब हिरण्य गर्भ तरफ बटाना चाहता है ब्रह्म शब्द का व्यर्थ हिरण्य लेना पड़ेगा आत्मा शब्द का व्यर्थ हिरण्य लेना पड़ेगा उपक्रम प्रज्ञातमेव प्रज्ञान ब्रह्मी पर भी को आत्मा कौन है ऐसा शंका उठा करके जवाब में उपक्रम करने के बाद प्रज्ञात प्रज्ञान ब्रह्मी प्रज्ञात्मता को ही प्रज्ञान ब्रह्मीन व्यक्ति के द्वारा दर्शाया गया है तस्मात नकर्म संबंधित आत्मज्ञानम ये जो आत्मज्ञान है वो सब वास्तव्य निरुण ब्रह्म ज्ञान नहीं है ये तो हिरण्यकर्भ रूपी सवर्ण ब्रह्म ज्ञान है अतव्य अकर्म संबंधी नहीं है अर्थात कर्म संबंधी अवश्यम भावी है ऐसा मानना चाहिए कि पूर्व पक्ष स्थापित कर दिया अतः कर्म संबंधी है और ये इसलिए कर्मी को ही इसमें अधिकार है सन्यासी को इसमें कोई अधिकार नहीं है ऐसा पूर्व पक्ष ठीक उल्टा कहेंगे आप सिद्धांत सन्यासी को ही अधिकार है कर्मी को कोई अधिकार नहीं फिर बीच में सिद्धांत विदेशी फिर, फिर आएगा फिर पूर्वक्ष बोलेगा शास्त्र चलेगा